श्रीमद्यशोदा सुतपदकमे नार भक्ति न साक प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसा य श्री कृष्ण लीला ललित रसकथा सादरऊ नैब कर धिकता धिक तान तान धीगे तान, कथयति कथ्यति कीर्तनस्थो की मृदंग कदाद्रक्त क्ष नंद से पालक नीपमकम लसत तिलक भा नमः नम नम पंक लिने नम पंकजने नमस् पंक यो पंकज्रे योदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुक्षक्षुरवई शरणमहम प्रपदे यादवेंद्राघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज गो केत बिहारी राघवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया किसी तत्व निर्णय के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और प्रमाण कई प्रकार के होते हैं एक प्रमाण तो आप लोग जानते ही हैं प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग जो देखते हैं जो सुनते हैं जो सूंघते हैं जो रस लेते हैं जो स्पर्श करते हैं ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है लेकिन सब वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से हल नहीं होती जैसे दिन में आकाश में तारे नहीं दिखाई देते तो क्या तारे होते ही नहीं जैसे रात हुई वैसे ही फिर दिखाई पड़ने लगते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की गति बहुत थोड़ी सी है हमारी आंखें कितनी दूर देखेंगी एक फरलान दो फरलान दस फरलान अरे खुर्दबीन भी लगा लो तो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं देख सकते अतव दूसरा प्रमाण होता है अनुमानक प्रमाण इससे हमारे संसार में बहुत काम चलता है आप लोग अपने बाप को बाप कहते हैं मां को मां कहते हैं ये सब अनुमानक प्रमाण है नु? ना न आपने बाप का अनुभव किया कि ये मेरा बाप है और ना मां का अनुभव किया आप जब पैदा हुए सब भूल गया लेकिन मां ने कहा बाप ने कहा पड़ोसी ने कहा अनुमान से बहुत काम होता है संसार में इंग्लैंड है अमेरिका है कनाडा है तमाम देश हैं तमाम बातें हैं आप मानते हैं उनको और फिर भी अनुमान से सब बातें सिद्ध नहीं होती तो शब्द प्रमाण से आप काम चलाते हैं आ, रेडियो सुन रहे हा क्या हुआ अमुक देश का राष्ट्रपति मर गया बस मान लिया थोड़ी देर में खबर आई नहीं नहीं वो खबर गलत थी वो अभी मरे नहीं है फिर मान लिया टेलीविजन है तमाम साधन है पुस्तके हैं तमाम आप लोग पढ़ते हैं साइंस वगैरह में सब मान लेते हैं जितनी रिसर्च अब तक हुई है वैज्ञानिक उसको मान करके उसके आगे चलते हैं अन्यथा वो वही पढ़े रहे हमेशा तो शब्द प्रमाण सबसे अधिक पॉपुलर है और उससे सब काम चलता है जहां प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण काम नहीं करता वहां शब्द प्रमाण से काम आप संसार में भी चलाते हैं अचिंत्या कलु भावा नतां तर्क जो जयत जो सब्जेक्ट इंद्रिय मन बुद्धि से परे है उस विषय को शब्द प्रमाण से समझा जाता है माना जाता है जैसे एक मोटी अकल में समझिए एक पांच वर्ष का बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है क्यों मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं कि पापा का बेटा हूं वो भोला भाला बालक काम दोष से रहित उसको मां बाप समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं लाते मान लो हां दोनों का बेटा है तू दोनों का बेटा मैं कैसे हूं चुप तमाम बकबक करता है मैं कहता हूं मान ले बात शब्द प्रमाण जब तू बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा ऐसे ही संसार में जब आप देखें कि बिना उस क्लास में गए जो काम वाला क्लास है उस बच्चे को हम नहीं समझा सकते तो फिर जो और आगे वाली स्पिरिचुअल बातें हैं आध्यात्मिक जगत की बातें हैं वो कैसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि परमाणु से सिद्ध होंगी तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट है मैं कौन हूं मोटी अकल में आप बोल सकते हैं जो मेरा न हो वो मैं मेरा न हो आप लोग बोलते हैं न मेरा शरीर मोटा हो गया मेरा शरीर बूढ़ा हो गया तो आप शरीर नहीं है कोई अपना आपको शरीर नहीं मानता अगर शरीर माने तो देखो आप जब तक पिता जिंदा था मां जिंदा थी आप सम्मान करते थे प्रणाम करते थे है और जब वो मर गए उसकी लाश चिता पर बैठाई गई आग लगा दी गई अब आप जला रहे हा हे राम राम राम अपने बाप को जला रहे अजय वो तो चले गए वो चले गए तो इसका मतलब आप जानते हैं वो अलग है शरीर अलग है हा हाजी में अब बांस लेकर के अपने बाप की खोपड़ी पे मार रहे कपाल क्रिया होती है ना ये अपने बाप के प्रति आप व्यवहार कर रहे हैं? हाँ जी वो बाप तो गए चार बजे तो जो मेरा ना हो अर्थात शरीर मेरा है मन भी मेरा है बुद्धि भी मेरी है मेरी बुद्धि खराब हो गई थी तो हमने कल पिताजी को डांट दिया जो मेरा ना हो मेरा मकान मेरी स्त्री मेरा पिता मेरी मां मेरा बेटा मेरा शरीर जहां जहां मेरा लगा रहे हो वो मैं नहीं मेरा जहां समाप्त तो हो जाए वो मैं है लेकिन वो शब्द प्रमाण से सिद्ध होगा अतयो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि ये मैं नाम के तत्व को वेदों शास्त्रों पुराणों में जीव कहा जाता है इसलिए कि जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित किए रहे और उस जीव की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा बताई गई आप लोगों को कि वह जीव भगवान की शक्ति है और चेतन है और हृदय में उसका निवास है और हृदय में इतना सूक्ष्म है कि आज तक कोई वैज्ञानिक किसी के मृत्यु के समय उसको निकलते देख नहीं सका बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई लेकिन अभी जिंदा है अभी जिंदा है ए गया किधर से गया किसी ने नहीं देखा कान से गया नाक से गया सिर से गया कहीं छेद वोद हुआ नहीं जी इतना अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना बनाए रखता है यानी स्वयं जीवित रहे और सारे शरीर को जीवित रखे और वही सूक्ष्म जीव चीटी में भी वही सूक्ष्म जीव हाथी में भी सारे शरीर में चेतन बनाए रहे आश्चर्य उसको जीव कहते हैं यह जीव नित्य है यह भी बताया गया नित्य मैंने सदा से था सदा रहेगा और ये जीव सदा से माया के अंडर में है माया हा एक माया भी है ये शक्ति है जैसे जीव शक्ति है भगवान की ऐसे माया भी शक्ति है उस माया शक्ति के आधीन ये जीव सदा से है एक दिन हुआ ना ना ना, लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं अगर हम शास्त्र वेद के अनुसार साधना करके लक्ष्य प्राप्त कर ले तो माया निवृत्त हो जाएगी निवृत्त मरेगी नहीं आपसे चली जाएगी सदा को औरों पर रहेगी ये जो लोग कहते हैं एक ही ब्रह्म है जीव ऊ कुछ नहीं वही एक ब्रह्म सर्वत्र है कुत्ते बिल्ली गधे और ब्रह्मा शंकर सब में तो उनसे एक बात पूछो क्यों जी जब एक ही ब्रह्म है सब में और कुछ है ही नहीं है हाँ। तो एक ब्रह्म अज्ञान युक्त है हा तो उसको ज्ञान हो जाए अगर हा तो फिर वो ब्रह्म हो जाएगा हाँ तो फिर सब ब्रह्म हो जाएंगे अटक गया अगर सब ब्रह्म हो जाएंगे तो एक ज्ञानी हो जाए बाकी हम सब लोग हो जाएंगे ज्ञानी नहीं जी अनंत ज्ञानी हो चुके हैं शन जनकादिक, अधिक जनकाधिक सुखाधिक व्यासाधिक शंकराचार्यधिक लेकिन हम लोग घूम रहे हैं चौरासी लाख में हि हाँ। वेदों ने कहा तीन तत्व हैं ब्रह्म जीव माया इसमें जीव और माया ये दोनों स्वतंत्र नहीं है ब्रह्म के अंडर में है भगवान के आधीन है इनका नियामक है भगवान शासक है प्रेरक है धारक है ये सब डिटेल में आपको तो बताया गया है वेद वेदांत से और ये भी बताया गया कि यह जीव उस ब्रह्म को अगर जान ले प्राप्त कर ले तो ये माया जो उसके ऊपर है वो चली जाए और जब माया चली जाए तो मैं कौन हूं मेरा कौन हूं ये ज्ञान स्वयं हो जाए हो जाए करना न पड़े इसी माया ने सब गड़बड़ कर रखा है ये दो प्रकार की होती है जीव माया गुण माया ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है एक आवरणात्मिका माया अपने को भुला दिया और एक संसार में आसक्त करा दिया ये माया ने क्या किया मैं आत्मा हूं जीव हूं यह भुला दिया मैं शरीर हूं ये फीलिंग हो गई हमको शुरू सदा से ध्यान रखना एक दिन नहीं मैं देह हूं अब और आगे बढ़ गए मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैष्ण्य हूं मैं शूद्र हूं मैं भारतीय हूं मैं नेपाली हूं मैं बंगाली हूं मैं गुजराती हूं और चले जा रहे उपाधि ग्रहण करते हुए और लड़ते हुए तुम तो अलग हो मैं अलग हूं अलग हो ठीक है लेकिन तुम हो क्या जीव हो ये ये फीलिंग खत्म हो गई बस सब गड़बड़ हो गया तो जीव ब्रह्म का शासक भगवान है तीनों स्वतंत्र नहीं है केवल भगवान स्वतंत्र है ब्रह्म जी से कहते हैं उसको जानकर ही ये समस्या हल होगी लेकिन उसको जाने कैसे जब मैं कोई हम नहीं जान सकते वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि माइक है और मैं स्पिरिचुअल है दिव्य है और फिर मैं से परे है वो उसको कैसे जान लेंगे भला फिर बेगो ने कहा नहीं नहीं वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है अपनी आख दे देता है वो उसको देख लेता है हाँ ये तो पॉसिबल है वो अपनी आंख दे दे अर्थात अगर कोई आपसे पूछे भगवान को कौन देख सकता है भगवान भगवान के शब्द कौन सुन सकता है भगवान भगवान से कौन मिल सकता है भगवान अरे तमाम संत लोग कैसे मिले भगवान ने अपनी इंद्रिया उसको दे दी कृपा करके ले मेरी आंख ले ले अर्जुन जब भगवान की आंख मिल गई अब भगवान दिखा लेकिन वो भगवान जो देता है उसके कुछ शर्त है उसकी कृपा का कुछ शर्तें हैं वो जिसने पूरी कर दिया वो सनकादिक जनकादिक सुधिक तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन गया हमने नहीं पूरी की है उसकी शर्त तो हम चौरासी लाख की जेल में चक्की पीस रहे हैं ये भगवान का जेल है संसार इसमें कैदी भेजे जाते हैं अपराधी पाप आत्माएं जिनमें अनंत जन्मों के पाप कर्म जुड़े हुए हैं वे लोग आते हैं तो वो शर्तें तीन प्रकार की वेदों ने बताई कांड त्रयात्म को वेदा वेद में तीन कांड हैं, कर्मकांड उनकी अस्सी हजार ऋचाएं और ज्ञान कांड चार हजार ऋचाए और उपासना कांड सोलह हजार ऋचाएं इसी को भागवत में कहा गया योगास्त्रयो मया प्रोक्त 11 ग्यारह बीस तीन मार्ग में पहला मार्ग है कर्म उससे चलकर भगवान को जाना जा सकता है लेकिन भगवान ने स्वयं कह दिया धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम नई विदुर ऋषयो नापि देवा धर्म कर्म जो है ये भगवान ने बनाया है इसलिए उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जान सकते करने की बात कौन करे और अगर कोई जान भी ले तो फिर भागवत कहती है धर्म संप भी अधर्मस्तु भी पर जया छे साधनों से धर्म संपन्न होता है जैसे यज्ञ करना है हवन होता है ना ये छह उसमें नियम है कहां पर यज्ञ हो देश कब हो इसका भी मुहूर्त होना चाहिए काल द्रव्य किस द्रव्य से किस कमाई के द्रव्य से यज्ञ हो यह भी शर्त है मंत्र वो वेद मंत्र सही सही उच्चारण किया जाए और करता जो यज्ञ कर रहा है वो जिते इंद्रिय हो काम क्रोध लोभ रहित हो तभी ये देवता लोग आएंगे अगर एक भी नियम में गड़बड़ी हो गई तो बेकार जाएगा नहीं दंड मिलेगा अपराधी हो तुम तुमने वेद का अपमान किया गलत विधि अपना ली वृत्रासुर ने यज्ञ किया और मंत्र रखा इंद्र शत्रुर्वर्धस्व और आद्युदात वेद में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वर होते हैं ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग बोलते हैं तत्सब दुर्वरे नम भरगोदे वस्तध धीमे प्रचोदयात ऐसे नहीं बोला जाता तत्सौ भी मंत्र में एक एक अक्षर पर स्वर होते हैं एक स्वर गलत कर दिया आद्युदात की जगह अंत्योदात कर दिया पहले अक्षर पर जोर देने के बजाय उदात्मा माने जोर से अंतिम अक्षर पर जोर दे दिया ऋषियों ने चालाकी से तो उसका मतलब हो गया इंद्र नाम मरे मै मरू इंद्र के हाथ और बहुबरी समास हो गया और वो मारा गया मरते समय उसने भगवान से कहा क्यों जी हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं हा हा बिल्कुल तो फिर हमारे मंत्र का अर्थ तो था कि इंद्र का शत्रु मरे नहीं था इंद्र मरे कि इंद्र का शत्रु मरे ये स्वर्ग के अनुसार अर्थ होता है तुम्हारे विद्वानों ने ऋषियों ने तत्पुरुष समास वाला नहीं किया इंद्र का उल्टा हो गया इंद्र मरे की जगह तुम मर रहे हो क्योंकि तुम्हारे वेद मंत्र में स्वर उल्टा बोल दिया एक स्वर में सब चौपट हो गया और जा कुछ जाने ही ना <laughs> स्वर ज्ञान ही ना हो और बोले जाए साहसरा राजे रखा खा साहसरा छा साहस्रा पाता आजकल पंडित लोग ऐसे बोलते उनको पता ही नहीं कहा उदात्त है कहां अनुदात्त है कहां स्वरित है तो कर्म में इतनी सारी पाबंदी है और अगर कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा बस और वो स्वर्ग क्या है नश्वर वहां भी माया है काम क्रोध लोभ मोह और ये स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे मृतलोक की गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया आश्चर्य ये गंदा शरीर है मनुष्य का रोम रोम से गंदगी निकलती है और स्वर्ग के देवताओं के शरीर से तो खुशबू निकलती है और वह एक गंदे शरीर में आसक्त हो गया अहिल्या में तो फिर वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा और वह भी कुछ दिन को मिलता है स्वर्ग फिर ही नंबा बिशंति वेद कहता है फिर कुत्ते बिल्ली गधे बना दिए जाते हैं वो स्वर्ग के भोग के बाद और फिर उससे ना माया निवृत्ति होगी ना आनंद प्राप्ति होगी बेकार दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग कहलाता है इसका तो अधिकारी ही होना असंभव है असंभव क्यों ये साधन चतुष्टय संपन्न शंकराचार्य ने डिटेल में कहा और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद ने कहा निर्भिण्डा नाम ज्ञान योग 11, बीस सात जो पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है सुनने का चलने का जैसे हमारे देश में कोई लॉ पढ़ना चाहे तो ग्रेजुएट होना कंपलसरी है पहले बीए का सर्टिफिकेट दिखाओ तो फिर लॉ में दाखिला मिलेगा पहले चार साधनों से संपन्न बनो फिर ज्ञान मार्ग में प्रवेशिका मिलेगी चार साधन में पहला साधन स्र सुनो तो शांतो दानता ऊपरता क्षु जिसका मन पर कंट्रोल हो मन पर कंट्रोल वेद <laughs> कहता है क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम महोपनिषद तीन चौबीस और ये मन तो इतना चंचल है एक क्षण में पाताल में पहुंच जाता है उस पर कौन कंट्रोल करेगा कैसे करेगा शंकराचार्य कहते हैं कैसे ही करो करके तबाव हमारे पास फिर वेद कहता है चंचलतम मनोधर्मो बन्नेर धर्मो यथोषणता इतना चंचल है मन कि चंचलत्व मन का नेचर है धर्म है जैसे अग्नि का धर्म है जलाना ऐसे महोपनिषद चार अट्ठानवे <laughs> फिर वेद कहता है अपने सना ब्राह्मण आग को कोई खा ले यह हो सकता है लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले ये नहीं हो सकता महोपनिषद तीन बीस कपिल भगवान ने कहा उसके उनके सामने सिद्धियां आई तो उन्होंने डाटा तुम लोग हमारे पास आई सेवा के लिए अरे तुम लोग जहां पहुंच जाओगी उसको चौपट कर दोगी नकुर जात कर सख्यम मनस ये नस्त पांच छ तीन कोई मन पर विश्वास न करना मनुष्यो ये मन ही सबको बर्बाद किए है अनाद से हमारा मन कर रहा है सो जाऊ हमारा मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊ ये मन कर रहा है और वैसे हम करते जाते हैं गुलाम बन के उसी का परिणाम है चौरासी लाख का बंधन योगिना कृतमयी त्रश्य पत्युर्जा व पुंश चली चार कपिल जी कह रहे हैं देखो ये मन ऐसा है जैसे किसी की स्त्री दुराचारिणी हो जाए किसी पुरुष में आसक्त हो जाए और उससे मिलकर हाँ अपने पति का बध करवा दे ऐसे ये मन है काम क्रोध लोभ मोह से मिलकर के और ये जीव का सर्वनाश कर देता है जो भगवान की ओर जाता हो वो लौट कर संसार में आसक्त हो जाए अरे देखो अर्जुन अर्जुन के समान कौन जितेंद्रिय होगा इतिहास में तो कोई नहीं क्यों विश्वामित्र वगैरह बड़े बड़े योगींद्र मुनिन्द्र हुए साब फेल हो गए उर्वशी मेनका में स्वर्ग की अप्सराओं में लेकिन अर्जुन पास हो गया अर्जुन उर्वशी का डांस देख रहा था तो उनका पैर की तरफ उसकी निगाह थी कि कितनी स्पीड में इसका पैर थिरक रहा है इंद्र भी बैठा था वहां इंद्र ने कहा बड़ा घूर रहा है उर्वशी को इसकी आसक्ति हो गई है ये बाप है अर्जुन का इंद्र तो उसने रात को उर्वशी से कहा जाओ अर्जुन से प्यार करो रात को उर्वशी आई अर्जुन सो रहे थे उनको जगाया हा माताजी आप इस समय यहां कैसे आई उर्वशी ने कहा माताजी कैसा मृत्युलोक का आदमी है हमको माताजी कहता है अरे मैं तुमसे प्यार करने आई हूं प्यार किसी मां ने बेटे से प्यार किस तरह का किया है वो बेचारी सन्न रह गई अर्जुन की इन बातों पर खिसिया के लौट गई ऐसा अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा है वीराणा राम समस्त वीरों में मैं अर्जुन हूं श्री कृष्ण ने माना है 11 16 पैतीस वो अर्जुन कहता है चंचलम हे, हे मन कृष्ण प्रमाथ बलव दृढ़म तस्हम निग्रह मन में वायोरिव दुष्करम छे चौतीस गीता हे श्री कृष्ण महाराज भगवान गुरुजी ये मन बहुत चंचल है आपको क्या पता आपको तो कभी अनुभव हुआ नहीं माया के अंदर में रहे नहीं ये मन भगवान ने एडमिट किया असंशयम महाबाहो मनो दुर्ग्रहम चलम तू ठीक कहता है अर्जुन मन बहुत चंचल है मैं मानता हूं असंशयम कोई डाउट नहीं तेरी बात में अर्जुन क्या रहा है और शंकराचार्य कहते हैं मन पर कंट्रोल करके तब आओ अधिकारी तब बनोगे तुम ज्ञान मार्ग के भगवान ने स्वयं कहा अर्जुन से अर्जुन ने बारहवें अध्याय में क्वेश्चन किया एवं सततयुक्ता बारह एक महाराज निराकार ब्रह्म के उपासक और साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के उपासक में अंतर क्या है भगवान ने कहा ऐसा है कि अभ्यक्ता है गतिर दुखम देहबिर अभाप्य क्लेशो झिक देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना लो बड़ा कठिन है क्योंकि आप क्या कहेंगे निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए हम्म क्या नाम है उसका नाम नहीं है ब्रह्म तो बोल रहे हैं वो ऐसे बोलने के लिए है नाम नाम नहीं होता उसका उसका रूप कैसा है रूप नहीं होता अरे अरे का ध्यान करें मैं करो एक सत्ता है वो सत्ता अरे सत्ता का कोई रूप तो बताओ लाइट है हरा नीला पीला सफेद कुछ नया नए कुछ रूप नहीं होता तुलसीदास <laughs> जी ने कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक ओह ये गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश ना भारा भार गिरने में देर नहीं लगती तो ज्ञान मार्ग इतना कठिन है उसको भी नमस्ते करो और भक्ति मार्ग कैसा होता है सर्वे अधिकारिणोंत्र पद्म पुराण सब अधिकारी है भक्ति के वेद व्यास कह रहे हैं भागवत भी कह रही है न ना निर्बिन्नो नातिशक्तो भक्ति योगो सिद्धिदा ग्यारह बीस आठ और गीता भी कह रही है माम मि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप नया स्त्रीयो वैश्यास तथा शूद्रास पर नौ बत्तीस अर्जुन कोई पाप यो हो कोई हो मनुष्य ही नहीं कोई हो जो सब मेरी भक्ति कर सकते हैं पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई अरे आचार्य भी हृक्ष भी वृक्ष भी जीव है इनके लिए भी हमारा भी वही कानून है जो मनुष्यों के लिए है केवले न ही भावे न गोप्यो गा नगा मृगा नगा माने वृक्ष वृक्ष हो हिरण वगैरह हो कौवा वगैरह हो कोई हो जीव चराचर को सर्वभाव भज कप मोहि परम प्रिय सोय अहो वो तो गरिया बर्त नाम तुभ्यम तीन तैत सात चांडाल हो कोई हो अरे यार तो और जो राम कह न सके आपने सुना होगा ना बाल्मीक को उलटा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना उल्टा नाम मरा बोल सकते हो हा हा मरा को मारा है लोगों को हत्याएं की है तो मरा हमको याद है अच्छा तुम बोलो मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा राम राम राम हो जाएगा अपने आप और देखो तब तक बोलना जब तक हम लौट के ना है बीच में उठना न गुरु जी हा वो बाल्मीक रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिया तो भक्ति में सब अधिकारी मैंने कल पांच प्रकार बताए थे ना, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो और जिसको किसी की अपेक्षा ना हो और चौथा बताया था जो सब के लिए हो तो ये भक्ति मार्ग सब के लिए है अरे सदाचारी तो भक्ति करते ही है दुराचारी के लिए देखो कितनी बड़ी बात कही है गीता हैचारो भजते माम साधुरे व समतव्य सम्यक व्यवसितो हिसा नौ तीस गीता घोर से घोर दुराचारी भी अगर मेरी भक्ति करने लगे तो उसके दुराचार पिछले दुराचार को मत सोचना मनुष्यों तू मेरा भक्त हो गया वेदव्यास ने यहां तक कहा है हरेर नामन या शक्ति पाप निरहरणे द्विज तावत कर तुम समर्थो न पातकम पात की भगवान के नाम में भक्ति वाला नाम इतनी शक्ति है कि कोई पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप को भस्म करने की शक्ति है भगवान की भक्ति में सदाचारी धुराचारी दोनों में भक्ति अज्ञानी अज्ञानी दोनों में भक्ति ज्ञातवाज्ञात यावान भाजन, भाजन, भावे नक्त भक्त तमामता ग्यारह ग्यारह तैतीस भगवान को जान करके प्यार करो और चाहे बिना जाने कर लो कि ये भगवान दोनों को भगवान अपना लोक दे देते हैं कैसे बिना जाने हावा स्त्रियों व्यभिचार दुष्टा कृष्ण क्वचई भावा परमात्मनिवा नन्वीश्वरो भजतो विदुषोपि साक्षात श्रेयस्तनो जगद राजुक्त वेद्यास कह रहे हैं भागवत में कि गोपियां व्यभिचारिणी थी कितना गंदा शब्द लिखा है भागवत में व्यभिचार दुष्टा क्यों पति थे घर में और श्री कृष्ण को पति मानकर प्यार करती थी ये व्यभिचार है ना अगर किसी स्त्री का मन किसी पुरुष में अटैच तो हो गया शरीर से भले ही न मिले तो बेभिचारी नहीं हो गई मन मन उस उन गोपियों को बनचरियों को गोलोक मिला और किशोरी जी ने अपनी सहचरी बनाया क्यों इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से प्यार किया प्यार किया अरे प्यार किया लेकिन ये गंदा प्यार है ना, प्यार गंदा नहीं होता भगवान से जैसे कोई आदमी अनजाने में अमृत पी ले तो क्या होगा अमर होगा ना कोई अनजाने में जहर पी ले कोई पिला दे किसी को किसी दूध वगैरह में मिला के तो क्या होगा मर जाएगा क्या मतलब मतलब जान के कोई वस्तु का सेवन करे या बिना जाने करे वस्तु अपना फल देगी एक ने आत्महत्या करने के लिए जहर पिया वो भी मरा एक को जबरदस्ती किसी ने धोखा देके पिला दिया वो भी मरा तो ऐसे ही श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हुआ लोहे का पारस से मिलन हुआ वो सोना बनेगा वो चाहे कुल्हाड़ी का लोहा हो शंकराचार्य ने माना लौह सला का निबीमा ने भी स्वर्णत्वमेति हम लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर पारस के ऊपर मारो गुस्से में तो वो सोना बना देगा पारस कभी तो शिशुपाल भी गोल गया कंस भी गोल गया गोपियां भी गो लोग गई इतनी कृपा भगवान की केवल मन का टच होना चाहिए भगवान में मन का मन का हा इस पर और गहराई से विचार करना है आज नहीं कल बोलिए लाडली लाल की yeah!